नई दिशाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम रानी दुर्गावती हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था उसके पिता कीर्ति सिंह कालन्जर के राजा थे दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और यह देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में एक बार की बात है शाबाश <laughs> शाबाश मोती शाबाश आज तुमने खूब साथ दिया <laughs> हां मैं जानती हूं कि तुम थक गए हो तुम्हें प्यास भी लग रही है पर क्या करूं तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे ये लो कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे ये क्या ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस भयावान जंगल में आपने मेरा रूप तो देखा पर शायद यह नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है जी हां जी हां देखा हूं पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते बस बस वहीं खड़े रहो शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालेंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूं अखा, अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती अरे वाह जैसा सुना था वैसा ही पाया अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर-दूर तक फैले हुए हैं इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं हंसा है नसीब जो आपके दीदार हुए अब जरा फिर आगे बढ़ रहे हो क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है कौन हो तू मैं मैं आसिफ खान हूं कड़ा का सूबेदार आपको अपनी मालिका बनाना चाहता हूं और आज जब ऐसा सुनहरा मौका था ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान तूने दुर्गावती का रूप देखा अब दुर्गा का रूप भी देख अच्छा वाह अरे तो आप सिफर अब जरा अपनी बात दोहराओ <laughs> मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है मुझे मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूं फिर फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा आप तो आप तो मेरी बहन जैसी हैं ठीक है पर रा인다 कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती अजीब मेरी तौबा जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं चल बेटा मोती आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती तुम सियास की सहर का बदलना ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं इसी तरह समय बीतता गया कालान्जर से कुछ दूरी पर जहां आज जबलपुर शहर है उस इलाके पर गोंड नरेश दलपत शाह का राज्य था एक बार दलपत शाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया दोनों का विधिवत विवाह हुआ डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया बालक का नाम वीर नारायण रखा गया लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा वीर नारायण भी 3-4 वर्ष का ही था कि दल परछा का स्वर्गवास हो गया दुर्गावती सती होना चाहती थी लेकिन आधर सिंह जी आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे आप उनके मित्र और हितचिंतक भी थे आप ही बताइए मैं क्या करूं महारानी आप स्वयं योग्य हैं मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं पर हां इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कद्र करते थे वे यह कभी पसंद नहीं करते क्या आप कारों के भांति जीवन से मुंह मोड़ लें ठीक है आधर सिंह जी घोषणा करवा दीजिए कुमार वीर नारायण गोंडवा ने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है राजमाता की जय राजमाता की जय हो राजमाता की जय हो रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया। उद्योगो को प्रोत्साहित किया। पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए। पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी-कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा आसफ खान के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी रानी पहले से ही सतर्क थी पुरानी की सेना बहुत बहुत दूरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी भी। लेकिन पुरानी के एक पुराने शत्रू रेवती घड के राजा सुधार सिंग ने दोका दिया। सुधार सिंग सादू के वेश में इधर उतर फिरता। और जासूसी करता उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन ए, ए साधु बाबा अब अच्छा यहां कहां घुसे चले आ रहे हो ये रानी दुर्गावती का किला है साधुओं का जमघट नहीं अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा लेकिन साधु तो रामता राम होते हैं आज यहां कल वहां अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं क्या हां पाप रे पाप क्या लश्कर है बच्चा है? हाथी घोड़े तोप बंदूक बड़ा भारी इंतजाम है अच्छा हां बहुत बड़ी फौज है और नहीं तो क्या बच्चा अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं और फिर यहां अरे यहां तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा तो हमारे यहां भी जबरदस्त तैयारी है बाबा अच्छा रानी माने रसद पानी हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे वो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी हैं क्या कहते हो बच्चा साल भर का इंतजाम है बिल्कुल है और भगवान ना करें कोई भारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो उसका भी इंतजाम है अरे हटाओ बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी आ, देखो हैं तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं पर किसी और से ना कहना नहीं नहीं बच्चा किसी से नहीं कहेंगे हां हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा यूं ही डींग मार रहे हो तुम यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज मैं बदन सिंह हूं बदन सिंह रानी मां का खास सेवक इतना सा था जब मुझ अनाद को रानी माने सहारा दिया था अब महल के उस हिस्से की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे सुपर्द है लो, और सुनो बच्चा तुम तो रानी मां रानी मां कहते नहीं थकते और रानी माने तुम्हें बस चौकीदार बनाकर रख छोड़ा है, है? अरे तुम्हारे जैसा आदमी तो मुगल सेना में होना चाहिए था है? कम से कम पैसलहार तो जरूर हो गए होते बच्चा एक दिन साधु वेशधारी सुधार सिंह के बहकावे में आकर रानी के विश्वासपात्र सेवक बदन सिंह ने राजमहल की गुप्त सुरंग का द्वार भीतर से खोल दिया मुगल सेना धड़ धर धड़ाती हुई अंदर चली आई रानी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी फिर भी उसके सैनिक हथियार संभालकर दुश्मनों पर पिल पड़े पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए मुगल सैनिक जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ वीर नारायण घायल हो गए थे उन्हें रणभूमि से दूर चोरागढ़ भेज दिया गया रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कृपया क्या हुआ रानी मां अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है मां ओ मेरा ध्यान छोड़ गनो तू तू हाथी को संभाल हाथी को क्या संभालूं रानी मां ये तो पहले ही बालों से चिपक चुका है आ, अब तो कुछ देर संभाला रह सके तो बड़ी बात है लेकिन आप कता खून बह रहा है यह खून तो विरंगना का आभूषण है कन्हैया रानीबा रानीबा देर ना कीजिए आप मेरा यह घोला लेकर यहां से शीघ्र निकल जाइए चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं वहीं जाना ठीक रहेगा किसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं है। आसफ खास मेरा पुराना बैर है उसके हाथों अपनी दुर्गति कराने से अच्छा है आप, आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें नहीं नहीं रानी मां नहीं यह पाप मुझसे नहीं हो सकेगा इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी मां अच्छा तो गनु बेटा ला तू अपनी कड़ा और मुझे दे रानी मां रानी मां रा, रानी मां भीसी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती मां मैं तुम्हारा महावत हूं तुम्हारे साथ ही रहूंगा जहां रानी दुर्गावती के साथ प्राण त्यागने वाले महावत गनू जैसे वफादार सेवक थे वहीं बदन सिंह जैसे गद्दार भी थे उसने मुगल सम्राट अकबर से इनाम पाने के लालच में अपनी रानी के साथ गद्दारी की जानते हो अकबर ने उसे क्या इनाम दिया उसके मुंह पर कालिख पोतकर उसे गधे पर बैठाकर सारे शहर में घुमाया गया और उसके बाद उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया उसे अपने किए की सजा मिल गई लेकिन रानी दुर्गावती अपनी आन-बान और अपने देश की शान पर मर मिटी ऐसे वीरों का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है जैसे गोंड रानी दुर्गावती चित्तूर की रानी चिनम्मा या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रानी दुर्गावती अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ सुभ्रा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार विश्वमोहन बडोला वीना होरा अभय भार्गव मनोज भटनागर मंगतराम और शांति एस कालरा ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो